नमस्कार मैं अर्चना चौजी आप सभी का स्वागत करती हूँ आज आपको सुना रही हूँ रविशंकर श्रीवास्तव जी के ब्लॉग 'छींटे और बौछारे पर प्रकाशित व्यंग की जुगलबंदी से उनका खेती पर लिखा एक व्यंग शीर्षक है भारतीय खेती की असली आखिरी कहानी दृश्य एक पहला व्यक्ति यार बहुत दिनों से कोई स्कीम नहीं लाए दूसरा व्यक्ति सर एक एकदम चकाचक स्कीम लाया हूं दिल खुश हो जाएगा पहला व्यक्ति खुश होकर उम्मीद से बताओ बताओ दूसरा व्यक्ति सर एक योजना आई है सेंट्रल की है 50 प्रतिशत सब्सिडी की हर्बल एलोवेरा या जेट्रोफा के खेती पर पहला व्यक्ति अच्छा ये तो बढ़िया है। दूसरा व्यक्ति सर कोई पचास एक बड़े क्लाइंट आ गए हैं सबसे बात हो गई है सबके कागजात भी तैयार हो गए हैं हर एक को उनकी जमीन के रकबे के अनुसार दो से पांच करोड़ के बीच फाइनेंस का मामला बनता है पहला व्यक्ति वाह यार तुम तो बड़े तेज निकले इधर गाय बियाई ही नहीं उधर दूना चालू <laughs> दूसरा व्यक्ति <laughs> अब आप देख लीजिएगा काम जल्दी हो जाए कहीं अड़चन न आने पावे पहला व्यक्ति बिल्कुल दृश्य दो पहला व्यक्ति यार बहुत दिनों से कोई स्कीम नहीं लाए दूसरा व्यक्ति सर वही तो लेके आया हूं याद है पिछली दफा की पचास प्रतिशत हर्बल खेती सब्सिडी योजना पहला व्यक्ति हा हा वो तो क्या बढ़िया स्कीम थी यार मजा आ गया था दूसरा व्यक्ति हाँ सर उसी में तो आगे हुआ यह है कि कुछ क्षेत्रों को अवर्षाग्रस्त घोषित किया जा रहा है और 25 प्रतिशत माफी की बात हो रही है अपने लोग इस क्षेत्र में नहीं आ पा रहे हैं कुछ करें और इन्हें भी जोड़ लें तो बढ़िया स्कीम हो जाएगी पहला व्यक्ति वाह यार क्या बात है सही समय पे बताया आज जी रिकमेंडेशन जाने वाली है तो मुझे डिटेल दो अभी जोड़वा हूं तीन, पहला व्यक्ति। यार, बहुत दिनों से कोई स्कीम नहीं लाए। दूसरा व्यक्ति अरे सर इलेक्शन में बिजी था वो क्या है ना अगली बार अपने को टिकट मिलने का जुगाड़ लगाना है तो क्या की गोटिया बिठा रहे थे और क्या पहला व्यक्ति अच्छा अच्छा पर कोई स्कीम भी तो लाओ दूसरा व्यक्ति हाँ हाँ उसी सिलसिले में ही तो आया हूँ सर नई सरकार की मैनिफेस्टो के तहत कर्ज माफी की योजना बन रही है पता चला है कि उसमें कुछ लिमिट होगी तो यदि हर्बल एलोवेरा जेट्रोफा पर लिमिट हटा दें तो मामला मस्त हो जाएगा पहला व्यक्ति अच्छा वो पहले वाला सेंट्रल सब्सिडी वाला दूसरा व्यक्ति हाँ हाँ वही पहला व्यक्ति यार वो महकमा दूसरे के पास है जिससे मेरी पटरी नहीं बैठती फिर भी कुछ टुकड़े फेंक कर प्रयास तो किया जा सकता है दूसरा व्यक्ति तो कीजिए ना सर चकाचक काम हो जाएगा पिछहत्तर प्रतिशत तो हो ही गया है भगवान की दया से बाकी पच्चीस प्रतिशत ही तो बचा है <laughs> पहला व्यक्ति ये तो तुम सौ परसेंट की स्कीम ले आए यार इसमें तो क्लाइंट भी बड़े ईमानदार है कुछ ठोस करना ही पड़ेगा <laughs> दृश्य चार पहला व्यक्ति यार इस बार बड़ी जल्दी आ गए कोई नई स्कीम लाओ दूसरा व्यक्ति वो क्या है ना सर टाइम बढ़िया चल रहा है सेलेब्रेशन टाइम मिठाई का पैकेट लेकर आया हूं 100 प्रतिशत स्कीम की मिठाई शुद्ध मावे से बनी काजू कतली और स्विस चॉकलेट आपका पिछला प्रयास सफल रहा था सारी खेती 100 प्रतिशत में सेटल हो गई है <laughs> पहला व्यक्ति मिठाई का टुकड़ा मुंह में रखते हुए <laughs> पर यार कोई नई स्कीम तो लाओ दूसरा व्यक्ति है ना सर बिल्कुल है किसान आंदोलन धन्यवाद